श्री गर्गसहिता अश्वमेधखंड उन्नीसवाँ अध्याय यादवों और निषाचरों का घोर युद्ध अनिरुद्ध और भीषण की मूर्छा तथा चेतना एवं रणभूमि में बक का आगमन श्री गर्ग जी कहते हैं राजन तदनंतर रुक्मवती कुमार अनिरुद्ध कुबेर के समान विमान द्वारा विशाल सेना के साथ उपलंका में गए नरेश्वर वहां जाकर यादवों सहित अनिरुद्ध ने विश्वधर सर्प के समान विषाक्त बाड़ों द्वारा उस नगरी का और वहां के वन उपवनों का विध्वंस आरंभ कर दिया वहां के क्रीड़ा स्थानों द्वारों भवनों अट्टालिकाओं छज्जों तथा गोपुरों पर उस विमान के अग्रभाग से अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होने लगी मूसल शक्ति परिघ बाण और शिलाएँ भी निरंतर पड़ने लगीं राजन वहाँ प्रचंड वायु चलने लगी और संपूर्ण दिशाएं धूल से आच्छादित हो गई इस प्रकार यादवों द्वारा की गई अस्त्र वर्षा से अत्यंत पीड़ित हुई भीषण की वह नगरी कहीं भी कल्याण अर्थात परित्राण नहीं पा रही थी उसकी वही दशा हो गई थी जैसे पूर्व काल में साल्वदेशीय योद्धाओं के आक्रमण से द्वारिका पूरी की हुई थी निर्वश्रेष्ठ उस समय उस नगरी में हाहाकार मच गया भीषण आदि असुर भय से विवल हो गए सारी नगरी को पीड़ित देख राक्षस राजभदान दे राक्षसों के साथ बाहर निकला फिर तो उसकी पुरी में निसाचरों के साथ यादवों का घोर युद्ध होने लगा ठीक उसी तरह जैसे पहले लंका में वानरों और राक्षसों में युद्ध हुआ था विष्णुवंशी योद्धाओं के बाण समूहों से कंधे कट जाने के कारण राक्षस आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों की भांति समुद्र में गिरने लगे कुछ निष्ठाचर औंधे मोह उस पुरी में ही धराशाही हो गए राजन कोई उतान होकर गिरे और कोई तत्काल पंच तत्व को प्राप्त हो गए वहां उन राक्षसों के रक्त से एक भयंकर दूषित नदी प्रकट हो गई जो महा वैतरणी की भांति पुष्पार दुष्पार हुई थी वहाँ यादवों का बल देखकर भीषण को बड़ा विस्मय हुआ उसने टेढ़ी आँखों से यादवों की ओर देखकर कहा तुम लोगों ने निर्बलों की भांति आकाश में खड़े होकर युद्ध किया है तुम लोग जो व्यर्थ वीरता का अभिमान करते हो वह प्रशंसा के योग्य नहीं है तुम लोगों के शरीरों में यदि शक्ति हो तो सुनो पृथ्वी पर उतर आओ और मेरे साथ युद्ध करो उसकी यह बात सुनकर करुणामय छोड़कर शीघ्र ही मेरे साथ युद्ध करो उनकी यह बात सुनकर भयंकर पराक्रमी भीषण ने अपने धनुष से पांच नाराज बाण अनिरुद्ध के ऊपर चलाए अनिरुद्ध ने देखकर अपने बाणों द्वारा उन नाराचों के दो दो टुकड़े कर दिए और खेल खेल में ही एक बाण से उसके धनुष को काट दिया भीषण ने भी दूसरा धनुष लेकर उस पर प्रत्यंता चढ़ाई और सर्पाकार सौ बाणों द्वारा प्रद्युम्न कुमार को घायल कर दिया उनका रथ खंडित हो गया सारथी मारा गया सब घोड़े भी काल के गाल में चले गए और अनिरुद्ध मूर्चित हो गए उस समय तो अपने सेना नायक को घिरा हुआ देख समस्त विष्णुवंशी यादवों के अधर पल्लव रोष से फड़क उठे और वे बाणों की वर्षा करते हुए वहां आ पहुंचे उन बहुसंख्यक वीरों को आया देख उस असुर ने रोष पूर्वक धनुष को रखकर गदा से ही उन सब को मार गिराया जैसे सिंह अपनी दाढ़ों से ही मृगों को कुचल देता है गदा की मार से पीड़ित हो यादव सैनिक भूतल पर गिर पड़े उनके सारे अंग छिन्न भिन्न हो गए थे कितने ही युद्धारण क्षेत्र में धराशायी हो गए तब बलराम जी के छोटे भाई गद ने अपनी गदा लेकर समरभूमि में राक्षस भीषण के मस्तक पर प्रहार किया राजन गदा के उस प्रहार से व्यथित हो वज्र के बारे में पर्वत की भांति वह असुर वसुधा को कंपित करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा भीषण का सिर फट गया था उसे मूर्छित होकर पड़ा देख वे असुर शस्त्र धारण किए गद को मारने के लिए आ पहुंचे परंतु नरेश्वर नृसिंह ने जैसे अपनी दाढ़ से हाथियों को मार गिराया था उसी प्रकार बलराम के छोटे भाई गद ने अपनी वज्रशलीखी गधा से उन सब असरों को धराशायी कर दिया इसके बाद अनिरुद्ध होश में आकर खड़े हो गए और क्षण भर में धनुष लेकर बोल उठे मेरा शत्रु दृष्ट भीषण कहाँ गया कहाँ गया त्रिहरी के पौत्र को खड़ा हुआ देख यादव पुंगव जय जयकार करने लगे और समस्त देवताओं को भी बड़ा हर्ष हुआ तदनंतर नारद जी से सूचना पाकर भीषण का पिता निशाचर बक् जंगल से कुपित होकर वहां आया महाराज वह कज्जल गिरी के समान काला और ताड़ के बराबर ऊंचा था उसकी जीभ लपलपा रही थी नेत्र भयंकर हो गए थे तथा वह त्रिशूल और गदा लिए हुए था एक हाथी को बाएं हाथ में पकड़कर मुंह से चबाता हुआ वह राक्षस रक्त से नहा गया था और बड़े भारी पिशाज के समान दिखाई देता था उसके दोनों पैर ताड़ के बराबर बड़े थे वह उनकी धमक से भूतल को कंपित कर रहा था देवताओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला वह वा निशाचर जनता के लिए काल सा दिखाई देता था उसको आते देख वहां सब यादव आतंकित हो गए और श्री चंद्र के चरणार बिंदों का स्मरण करते हुए वे सब आपस में इस प्रकार कहने लगे यादव बोले मित्रों बताओ यह कौन तुम्हारे निकट अ पहुँचा है इसका रूप बड़ा ही विभत्स है और यह काल के समान निर्भय प्रतीत होता है इस प्रकार जब सब लोग बोलने लगे तो वहाँ महान कोलाहल छा गया बक को देखकर वे सब निशाचर प्रसन्न हो गए राजन भीषण को मूर्छित देख राक्षस राज बक संग्राम में बारम्बार हादव हादेव कहता हुआ शोक मग्न हो गया नरेश्वर तत्पश्चात दो घड़ी में मूर्छा त्याग कर भीषण उठा और कहने लगा मेरे भय से गद कहाँ भाग गया अपने पुत्र को उठा देख उस नरभक्षी राक्षस को बड़ा हर्ष हुआ वह बोलने में बहुत कुशल था उसने बेटे को हृदय से लगाकर उत्तम वचनों द्वारा उसे आश्वासन दिया महाराज पिता को सहायता के लिए आया देख भीषण ने प्रसन्न चित्त होकर उन्हें प्रणाम किया इस प्रकार श्री गर्ग सहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में बक का आगमन नामक उन्नीसवाँ अध्याय पूरा हुआ